वात रक्त का निदान बताते हुए धन मंत्री भाराज कहते हैं कि स्वास्थ्य विरुद्ध अजीर्ण कर शीतल तथा संकीर्ण दूध से पूर्ण भोजन असामयिक सहयन और जागरण आदि से समान नामक वाय दोषित हो जाता है इसके प्रकृत होने से सोल गुल्म ग्रहणी आदि सामान्य यक्ततजन्य तथा कामाश्रित रोगों की उत्पत्ति होती ह� अत्यंत रोक्त तथा भारी अन्न के सेवन मल मूत्र का वेग रोकने से अतिशय भार ढोने वाहन की अधिक सवारी करने मदरे अपान अत्यधिक देर तक खड़े होने तथा अधिक घूमने फिरने से अपान वायु उक्पित हो जाता है वह प्रकुपित प्राण वायु शरीर में पक्वाशय से आश्रित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है आदि से संबंधित बहुत से रोग प्रकट हो जाते हैं। तंद्रा, इसमितता, गुरुता, शक्निकता, आरोचि, आलस्य, सौत्य, सोध, अग्निमांद्य, कट और रुक्च पदार्थों की अविलासा आदि लक्षणों से युक्त वायु को साम अर्थात आम सदृश कहते हैं, जिसमें तंद्रा आदि के विपरीत लक्षण होते हैं वह वायु निराम कहला� सामन राम के लक्षण बताकर अब वाये के आवरण और भेदों का वर्णन किया जाता है पित्त दोष से आब्रत वात विकार होने पर दाह तृष्णा सोल भ्रम और आंखों के आगे अंधकार छा जाता है काटो उष्ण अम्ल तथा लवण के प्रयोग से रोगी में विदाह और शीत की अभिलाषा बढ़ जाती है कफ वात विकार में रोगी शीतल रुक्ष और उष्ण भोजन करने का इच्छुक होता है उसको शीतल का भारीपन शूललंघन अनित अग्निदाह काटो हृदय युक्त मुख तथा अधिक तृष्णा के दोष घेर लेते हैं इस कफ आवृत्त रक्ताभ्रंत बात रोग होने पर रोगी के चरम तथा मांस में दाह और पीड़ा अधिक होती है, रोगी के शरीर में लाल वर्ण का सोत हो जाता है और मंडलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वाय के मांस आस्त्रत होने पर सोत बड़ा कठोर लगता है, उस रोगी को अवकायी आती है और शरीर में छोटी-छोटी फुंसियां निकलने लगती है। ऐसे सोथ में मेध से आव्रत वायु विकार में यह सोत शरीर में चलायमान मृदु तथा सीतल होता है और अरुचिकर भी होता है मेधा से आव्रत वात अन्य वात रोगों को अपेक्षित करके अत्यंत कष्टसाध्य बन जाता है जिसको आद्य के समान समझना चाहिए इस रोग के होने पर उत्पन्न हुआ सोत स्पर्श तथा आच्छादन करने से कोष्ठन तथा आवरण हटा देने पर शीतल लगने लगता है वायु के मज्जाव्रत शोध होने पर उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं इसमें फैलाव और कसाब होता है शूल जनित पीड़ा होती है तथा दोनों हाथों में मर्दन करने पर रोगी को सुख प्राप्त होता है शुक्रव्रतवात शोध होने से शुक्र में अधिक वेग नहीं वायु के अन्न से आपूर्त होने पर भोजन करने पर रोगी के खुक्षी भाग में पीड़ा होती है और भोजन के पस जाने पर पीड़ा शांत हो जाती हैं मूत्र के वायु से आबर्त हो जाने पर मूत्र का निकलना बंद हो जाता है और वस्त स्थान में बेदना होने लगती है। वायु के द्वारा पुरी इसके आबर्त होने पर गुह्य भाग में विशेष प्रकार का विबंध हो जाता है। आरेके से काटने पर होने वाली पीड़ा के समान रोगी को पीड़ा होती है। ऐसे बात रक्त दूष के आवरण रोग में ज देमंद द्वारा मल पीड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनता से और बहुत देर से निकलता है वायु द्वारा सभी धातुओं के आब्रद्ध होने पर रोगी के कटि प्रदेश वक्षण और पीठ में पीड़ा होती है ब्लम भावों को प्राप्त हुआ वायु रोगी के हृदय को पीड़ित करता है पित्तज से प्राण वायु के आब्रत होने पर भ्रम पित्त से व्यान वायु के आक्रांत होने पर पीड़ा तंद्रा स्वरभ्रंश और संपूर्ण शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है समान वायु के आबृत होने पर क्रमसा अंग चेष्टा अंग भंग वेदना सहित संताप ताप विनाश पसीना रुक्षता और तृष्णा का उपद्रव होता है अपान वायु के आबृत होने से रोगी के शरीर में दाह होता ताप अनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीर में जन्म ग्रहण कर लेता है श्लेष्म के द्वारा प्राण वायु के आभ्रत होने पर नास में अवरोध खकार श्वेद स्वास तथा निश्वास इनमें विविधता होती है उदान वायु के कफ से आभ्रत होने पर शरीर में भारीपन अरुचि वाक्रोथिं संरक्षण बल और वर्ण का नाश होता है उद्यान वायु के कफ से आव्रत होने पर पर्व और अस्तियों में जकड़न संपूर्ण शरीर में भारीपन अत्यधिक स्थूलता आ जाती है समान वायु के कफ से आव्रत होने पर कर्म में अज्ञानता शरीर में पसीने की कमी अग्नि तथा अपान के कफ से आव्रत होने इस प्रकार वात रक्त रोग 22 प्रकार का माना गया है क्रमसा प्राणादि वायु परस्पर आक्रांत होने से 20 प्रकार के आवरण होते हैं प्राण वायु जब अपान वायु को आपृत कर देता है तब उवकाय श्वासरोध प्रतिसयय सिरोग्रहण हृदय रोग और मुखशेश ये उपद्रम होते हैं उदान वायु के द्वारा प्राण वायु के आव्रत होने पर रोगी के शक्ति का विनाश होता है वैद्य को यतो विचार करके ही सभी प्रकार के बात आवरणों के भेदों को जानना चाहे सभी बात दोषों के स्थानों की विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि और हानि पर चिंतन प्राणादिक पांचों वायु समूहों के पित्त दोषजन्य आवरण होते हैं बात मिश्रित पित्तादिक के जिन निवास स्थानों की चर्चा ऊपर की गई है वे उन्हें अपने दोषों से मिश्रित हैं मिश्रित पित्तादिक दोषों के कारण वे भी अनेक प्रकार के आवरण रोग माने गए हैं अतः है विद्वान चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण ज्ञान के अनुसार उन दोषों का चिंतन करें चिकित्सक के लिए अविचित है कि धीरे-धीरे अपने लक्षणों के अभिव्यक्ति से निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगों को बार-बार परखन करके ही उपचार करें प्राणवायु प्राणी के जीव इन दोनों के पीड़ित होने से प्राणी के आयु और बल दोनों की ही हानि होती हैं। आबर्त हुए सभी वायुदोष अपने-अपने लक्षणों से शरीर पर स्पष्ट हो गए हों अथवा स्पष्ट न होए हों या वे स्थानाचल होने के कारण समसे परे हों अथवा उपद्रव विहीन हो गए हों वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाल कष्ट साध्य ही होते हैं ऊपरक्त उन आव्रत वाय दोषों की अपेक्षा करने से प्राणियों के शरीर में विद्रधि प्लीहा दृह्घ्रिया गोलम तथा अग्नि मंदता आदि के उपद्रवों का आविर्भाव होता है